काज बेजीदू उस पे भी मैं दिल बहला दूं उस पे भी मैं दिल बहला दूं तो मैं तू बोले चुनकी हिम्मत वाली ही मैं हूं पे तो चुनकी हिम्मत वाली हूं अरे दोस्तों चमकी आई चमकी आई देखो नए खिलौने लाई देखो नए खिलौने लाई हां बच्चों बंदर लाई ढपली लाई कि तुम्हारे लिए तरह-तरह के खिलौने लाए हैं खिलौने ही नहीं कुछ कहानियां भी हैं क्यों बच्चों सुनोगे कहानी एक था चूहा उसका नाम था चूचू चूचू हम्म चूचू चूहा एक दिन अपने रहने के लिए बिल खोद रहा था वो अपने पंजों से मिट्टी खोदता खोदता थक गया पर बिल बना ही नहीं बार-बार उस पर मिट्टी आ जाती और बिल बंद हो जाता चूचू परेशान होकर इधर उधर घूमने लगा तभी उसे एक घर में एक खाली डिब्बा दिखाई दिया बस उसे तुरंत एक तरकीब सूझी अरे क्यों ना डिब्बे में ही राजा है हां उसने डिब्बे को कोतर-कोतर कर उसमें अपने सुरेहने की जगह बना ली और मजे से उसमें रहने लगा यह वहां घूमने जाता और रात को अपने नए घर में आकर सो जाता एक दिन वहां से खरगोश जा रहा था उसने डिक्पा पड़ा देखा चूहा इसमें घर बनाया जाए पर तभी डिब्बा हिला खरगोश ने आवाज दी और पूछा इस घर में कौन रहता है चूहा बोला मैं चू चू चूहा तुम कौन हो खरगोश ने कहा मैं चुन्नू खरगोश हूं मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूं चू चू चूहा बोला एक रात पर घर साफ रखना होगा मुझे गंदा घर अच्छा नहीं लगता खरगोश ने बात मान ली वो रोज घर को अपनी छोटी सी बूच से साफ करता अंधेरा बाहर फेंकता घूमने जाता और फिर वापस घर आ जाता थोड़े दिन के बाद वहां से मेंढक निकला उसने टिपटे को देखा और पूछा इसमें कौन रहता है खरगोश बोला मैं चनु खरगोश चूहा बोला मैं चू चू चूहा मेंढक ने पूछा क्या मैं भी तुम्हारे घर में रह सकता हूं चूहा बोला एक छत पर घर गंदा नहीं करना अब खरगोश घर की सफाई पूंछ से करता मेंढक घर के मच्छर कीड़ों को खा जाता एक दिन एक दिन अरे क्या हुआ चमकी एक दिन खूब हवा चली पत्ते उड़े धूल उड़ी और डिब्बा भी उड़ने लगा डिब्बा जो उड़ा तुचम तुम तुहा जुन खरगोश और मीन हक्क उसमें से निकलकर भाग गए और कहानी खत्म हो गई क्यों बच्चों अच्छी लगी ना कहानी बस कहानी खत्म भी हो गई यह भी कोई कहानी हुई भला हम हु? इस कहानी से बच्चों ने सीखा क्या अरे पोपलाल यह अच्छी बात थी इस कहानी में कि चू चू चूहे को घर गंदा रखना बिल्कुल पसंद नहीं था ना तो वो इधर-उधर कागज फेंकता और ना कूड़ा इधर-उधर कूड़ा फेंकने से घर गंदा हो जाता है क्यों बच्चों तुम भी घर गंदा कर देते हो ना कभी किताबें फेंकी तो कभी कपड़े मिट्टी में खेलकर हाथ गंदे करते हो अर्चना जी हम मिट्टी में खेलने से कपड़े भी तो मैले हो जाते हैं और क्या कभी जेब में गोलियां भरे तो कभी बेर कमीज ओढ़ने से गंदे हाथ पोंछे नाक से ना कब पोछली हम और पसीना भी पोंछा बच्चों तुम भी ऐसा करते हो क्या मैले कपड़े गंदे हाथ गंदा करते घर भी साथ पोपचाल अरे लो एक इसा और याद आ गया तू सुनाओ वो किसा एक दिन जब मैं खिलोने बेचने जा रही थी तब <laughs> क्या तुम अकेले ही हती रहोगी कि इन बच्चों को भी हता होगी हता हुआ बच्चों एक दिन जब मैं खिलौने बेचने जा रही थी तब रास्ते में मू तो सांप नहीं जा रहा था सिर ऊँचा पेट आगे मूटूराम अकल अकल कर चल रहे थे <laughs> मूटूराम को बहुत पसीना आ रहा था पसीना वो अपनी कमीज से पोंछ लेते थे नाक से धक्का कमी से पूछ लेते थे छी मोटू राम की बहुत गंदी आदतें थी मोटू राम अकड़ता चल रहे थे कित्ता थी उनका पैर फिसल गया और वो गिर पड़े आज वो कैसे चमकी बात ये हुई किसी ने केले का छिलका फेख दिया था hmm. hmm, मोटू राम को छिलका दिखाई ही नहीं दिया भी <स्थाँगा> सरक पर पड़ा तो छिलका मोटू जी ने कदम उठाया कदम बढ़ा कर जैसे रखा पाउं तले वो छिलका आया मोटू जी तो गिरे धड़ा हड्डी पसली दोनों टूटी मुंह से निकला हाय ऊंची पन्नी तो हाय नीचे देखते भी कैसे सामने बड़ी सी टों थी <laughs> मोटू राम जी गिरे धड़म कपड़े गंदे हुए तमाम हाथ गंदे पैर भी गंदे मैंने मोटू राम को सहारा देकर उठाया मोटू राम ने मुंह कमीज से पोंछा हाथ धोती से पोंछे धोती से पोंछे हां मैंने मोटू राम से कहा कभी न पहनो मैले कपड़े कभी न रखो गंदे हाथ अगर रहोगे गंदे तुम कौन रहेगा तुम्हारे साथ मैले कपड़े धो डालोगे साफ करोगे गंदे हाथ मैले कपड़े धो डालोगे साफ करोगे गंदे हाथ सभी तुम्हारे दोस्त बनेंगे सभी करेंगे तुमसे बात सभी तुम्हारे दोस्त बनेंगे सभी करेंगे तुमसे बात आई वाह दोस्तों चमकी ने तो आज बहुत अच्छी बातें बताई <laughs> गंदे हाथ धोकर खाना खाते हैं हम <laughs> मैले कपड़े धोकर साफ करते हैं हम <laughs> घर भी तो गंदा नहीं रखते अच्छा बच्चों अब जाने का समय हो गया ले टू के की घूमत वाले ले टू तुम की घूमत वाले ही रंग बिरंग खिलौने वाले ये दंडी कागज दे दो दे दो अरे दे दो ना उससे भी दो जिस पे दंडी कागज दे दो उससे भी मैं दिल बहला दूं उससे भी मैं दिल बहला दूं तुम्हें तुम्हें तुम्हें तो टंकी हिम्मत वाले